बुलाते हैं और आज के शो को सजाने के लिए विशेष मुलाकात कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान मुंबई से जुड़े हुए हैं और जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं जिनके गाने भी आपने सुने होंगे तो मैं जैसे ही नाम कहूंगा तो आपको पहचान हो जाएगा कि हाँ सुना है करके तोची रहना जी हमारे साथ हैं बहुत ही पॉपुलर सिंगर आप सभी की तरफ से तोची रहना जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में थैंक यू रुचि रैना सर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों के बीच में आते हैं स्टूडियो में गाते हैं और आपको सुनते हैं तो एक अलग फीलिंग है आपके गाने में एक अलग वॉइस है जो अट्रैक्ट करता है हम सभी को और कहीं न कहीं एक बहुत ही अलग फीलिंग देता है तो मैं चाहूंगा की हमारे सभी लिस्ट रेडियो मधुबन के सभी श्रोता आज पहली बार रेडियो के माध्यम से रेडियो मधुबन के माध्यम से आपको सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में विस्तृत जानकारी जरूर दें मैं अपने बारे में क्या बताऊ मेरी जिंदगी की जो फिलोसफी है थोड़ी सी बड़ी टेढ़ी है <laughs> मैं मेरे डैडी की पोस्टिंग नेपाल में थी और जो क्वार्टर मिला हुआ था उसके बैक साइड में शमशान घाट थे और वो शमशान घाट में डेली मुर्दे जलते थे और मैं देखता था तो धीरे धीरे देखते देखते देखते जब तीन चार महीने निकले तो मैं गुमसा हो गया कि कौन है ये जिसको जला के चले गए तो वो एक तो लालच थी अंदर से एक चला जाएगा, तो की पहचान क्या है? उस पहचान को ढूंढने के लिए गुरु की जरूरत थी और सौ रुपए लेकर के मैं उस टाइम निकला था और वो निकलते निकलते फिर मैं दिल्ली आया पंद्रह साल की उम्र में मुझे गुरु जी पंडित विनोद कुमार जी उस बड़े बुला के शिष्य थे और वो मतलब दो साल मेरी परीक्षा लिया उन्होंने सुबह दोपहर आ शाम ऐसे करके खूब उन्होंने मेरे को परीक्षा ली देन उसके बाद उन्होंने मेरे को म्यूजिक सिखाना स्टार्ट किया गुरु शिष्य परंपरा से और गाना जो है मेरे को उन्होंने सेवन चक्रांत और फाइव एलिमेंट्स पे रिसर्च करना सिखाया कि म्यूजिक कहाँ से शुरू हुई तो फाइव एलिमेंट्स में सबसे पहले क्या आया वो सारा रिसर्च करते करते करते करते करते मैं यहाँ तक आया हूँ और मेरा शुरू से ये रहा है की मेरे जितने भी गुरु हैं सब लीजेंडरी लोग हैं नुसरत साहब नुसरत फते खां साहब भूरे खां साहब वर्ल्ड के नंबर वन हारमोनियम प्लेयर मेरे गुरुजी, मेरे भगवान पंडित विनोद कुमार जी हुजैन बख्श खां साहब बहुत सारे गुरु हैं मेरे मतलब जिनसे मैंने सीखा नहीं समझा है उन्होंने अपनी जिंदगी मुझे दी है कि जाओ और मेरे विचारों को पूरी दुनिया में फैलाओ बस मेरे लिए यही है म्यूजिक में फिलोसफी नहीं है तो म्यूजिक नहीं है और फिलोसफी जानने के लिए खुद को जानना पड़ेगा खुदाई होगी तो खुदा रास्ता दिखाएंगे बस कोशिश करता रखता हूँ और ढूंढता हूँ अपने आप चि रैना जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अलग अंदाज में आपने अपने बारे में बताया और मैं चाहूंगा कि अपने परिवार के बारे में बताए परिवार में कौन कौन है अभी आपके पास आ, मेरे खानदान में जो मेरे दादाजी हुए हैं हिंदुस्तान के बहुत बड़े संत हुए हैं संत अकाली गौर सिंह सिख में बहुत बड़े संत हुए है और उन पे लोग पी करते हैं मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ हालांकि दादाजी के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हूँ मैं बस उनकी धूल थोड़ी सी चढ़ी हुई है सर पे विचारों को लेके आया हूँ बाकी मेरे डैडी छे भाई थे सब आर्मी एयरफोर्स में ब्रिगेडियर उस रैंक पे और सब क्लासिकल फैमिली थे दादी मेरी सितार प्लेयर थी लेकिन मेरे खानदान में सिर्फ म्यूजिक में मैं निकल के आया मेरी छोटी सिस्टर है हरमीत रैना वो गुवाहाटी में शादी हुई है वो वहाँ लेक्चरर है पी है म्यूजिक में एंड छोटा भाई अरविंदर रहना वो मलेशिया में तो हम लोग लगे हुए हैं बस इसी में कुछ अच्छा करने की म्यूजिक क्या है बस म्यूजिक को स्टडी कर करके अच्छा म्यूजिक आना चाहिए जो आज कचरे की तरफ फैला हुआ है कहीं ना कहीं से वो लुप्त हो गया तो किसी ना किसी की जिम्मेवारी बनती है क्योंकि तो सदियों से हमारे बुजुर्गों ने जो हमें दिया है कही कहीं ना कहीं हमसे घूम होते चले जाते तो ची रहना जी बात ही अच्छी बात आपने बताया वर्तमान परिवेश को देखते हुए संगीत को देखते हुए कहीं न कहीं इसमें जो बदलावट आ रही है उसको देखकर फिर से एक नई बदलाव की जरूरत पड़ रही है जिसके बारे में आपने जिक्र किया और आशा करता हूं हमारे सभी दोस्त जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि जिस तरह का संगीत आज हमको सुनने को मिल रहा है कहीं ना कहीं हम अपना ओरिजिनल जो क्लासिकल म्यूजिक है या पुराने जो गाने हैं जो हमने जिस भाव को लेकर हमने गीतों को संगीत को राग को सुना था पहले वो चीज़ें कहीं ना कहीं गुमसा हो गया इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई हैं और इंस्ट्रूमेंटल वर्ल्ड होते जा रहा है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें एक अच्छे इंसान के नाते भी उन चीज़ों को कहीं ना कहीं एक अंदर से थोड़ी सी फील आती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कुछ और होना चाहिए था और जिसके और आपका इशारा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो ची रहना साहब मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि एक सिंगर हो तो कहीं ना कहीं परफॉर्म तो करना ही पड़ता है पब्लिक के बीच में हमें आपका जो संगीत के साथ जो जुड़ना हुआ वो किस विधा से किस किस व्यक्ति से प्रभावित होकर या बचपन से ही आपको था थोड़ा सा बताइए अपने उस संगीत के फील्ड में आने का मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगा क्योंकि मैं तबला प्लेयर था पहले और 10 साल तबला सीखा उसके बाद में मैं गाने में आया और सबसे बड़ी बात क्या है कि म्यूजिक ऑलरेडी जींस में है मैं बनना चाहता था क्रिकेटर क्योंकि अच्छा। <laughs> और मेरे साथ के है सिद्धू ये लोग सब वो बैंक से खेलते थे मैं क्लब से खेलता था लेकिन उन जमाने में इतना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था हमारा कि हम वहाँ तक पहुंच पाए तो इसलिए शायद म्यूजिक जो है मुझे यहाँ तक लेकर के आया और बाकी रही साधना क्योंकि आज भी मैं साधना सुबह तीन बजे उठ करके करता हूँ करता हूँ नहीं करता हूँ पता नहीं पर वो जो लॉ लगी हुई है आज कम से कम तीस साल हो गए मेरे को मैंने वो जगह छोड़ी अपनी अपना जो म्यूजिक है अपने आप को जानना और अपने आप को समझना वो मेरा आज भी जारी है शायद उसी की वजह से मैं जिंदा भी हूँ और चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप तीन बजे उठकर अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं ये एक बहुत ही अच्छा समय होता है जहाँ पर हमें दिन की शुरुआत शुरू हो जाती है ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं शास्त्रों के अनुसार एक बहुत अच्छा समय है जहाँ पर हम लोग अपने आप को टटोल सकते हैं उस परम शक्ति के साथ जुड़ सकते हैं कनेक्शन हो सकता है तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हैं जिस तरह से आपने इस तपस्या को बना के रखा है अपने निजी जीवन में ऐसे ही बना के रखी और लोगों के पास अच्छी अच्छी चीज़ें आपके द्वारा मिलती रहे तो आइए मैं शुरुआत में कहूंगा कि कार्यक्रम के जैसे कि संगीत से जुड़ा हुआ आपका पूरा जीवन है मैं चाहूंगा कि किस व्यक्ति के संगीत से आप ज्यादा प्रभावित हैं किन को ज्यादा गुलाम अली खान साहब बरकत अली खान साहब नजाकत सलामत खान साहब गुरु को जब से मैंने अपने गुरु के पास में किया विनोद जी के पास में तो उन्होंने एक ही चीज बोला था कि आप बड़े गुलाम गुला चलिए तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप अपने जो गुरु है उनको याद करते हैं और उन सभी को सुनकर काफी कुछ सीखते रहते हैं तो मैं चाहूंगा की जिनसे पहली बार आपने बहुत प्रभावित हुआ जो उनकी कुछ सुनकर या उनका ख्याल सुनकर तो मैं चाहूंगा जो चीज आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करी है अपने गुरुओं में से तो उनका एक ख्याल आप या जो बंदिश है हमारे सभी श्रोताओं को जरूर सुनाइए अपनी आवाज मैं अपने गुरुजी की एक चीज सुनाता हूँ उसमें कुछ एक मैंने ऐड किया जी जी शिवरंजनी रोए और उसमें जो है मैंने थोड़ा ऐड करके मैं बोला कि नहीं मेरे को ना गुरुजी की कुछ चीजों को लेना है और सारे गुरुओं का जो रंग है उस गाने के अंदर मैं थोड़ा पिराया हूँ और ज्यादातर मैं सेमी क्लासिकल ही गाता हूँ लाइट म्यूजिक गाता हूँ क्लासिकल में रहा नहीं हूँ क्लासिकल का सिर्फ रियाज करता हूँ वो कंपोजिशन सुनाता हूँ आपको सावन की रा सावन किरा तुम्हें परि भर तुम्हें सदन बिन रो रोए सजन बिन रोए रोए रो सदन बिन रो सजन बिन रोए ये सब करता रहता हूँ बहुत ही अच्छा कंपोजिशन आपने सुनाया बहुत ही अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि ये चीजें किस तरह से आ, कैसे गाते हैं कैसे पकड़ते हैं इन सारी चीजों को तो चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा कि जैसे हमारे जीवन में जैसे हम लोग एक दिन में चार प्रहर होता है सुबह दोपहर शाम और रात वैसे जीवन के हर रोज हर दिन जो है कुछ अलग होता है और कुछ अलग फीलिंग हमको देता है जैसे हम लोग कई चीज़ें बनाते हैं जैसे संगीत में भी आप गीत कंपोज करते हैं या गीत गाते हैं या बनाते हैं या किसी राग को प्रैक्टिस करते हैं सेमी क्लासिकल कोई भी सॉन्ग बना रहे हैं तो हर, हर चीज़ में उतनी खुशी नहीं मिलती लेकिन कोई कोई चीज़ बनती है या बनाते है वक्त बहुत ज़्यादा खुशी होती है ऐसा कौन सा चीज़ है आपके अनुभव में मैंने अभी बहुत ज्यादा मतलब विचारों पे फिलॉसफी पे 91 से काम कर रहा हूँ और मेरा बैंड है बैंड ऑफ बंदगी हा हा। और मेरे बैंड ऑफ बंदगी के अंदर में इंडिया के लीजेंड्री गिटारिस्ट है चिंटू सिंह वसीरा जगजीत सिंह के साथ में 20-22 साल बजाए मेरा कजन ब्रदर है और हम लोग म्यूजिक और म्यूजिक की फिलोसफी पे काम कर अभी हमने छह गाने किए सूखी जैज स्टाइल में और इंडिया में सूखी जैज कोई नहीं गाता क्योंकि तो मुझे चौदह साल वेस्टर्न क्लासिकल गिटार हो गया सीख सीखते हुए जी स्टूडियो हाँ. टाइम में शूट करने जा रहे हैं और यहाँ के जितने, जितने, जितने, जितने, जितने हाथ धो के पीछे पड़ गए की हमें दे दीजिए ये प्रोजेक्ट हम रिलीज करते हैं पर मेरा थॉट ये है कि मेरे को मालिक ने इशारा दिया था कि तू ये सारी चीजें अपनी बना करके अपनी मन से यूट्यूब पे डाल कहते आमद होती है तो इशारा भी वही देके जाते हैं बाकी दुनिया में रह के आप कुछ भी करो बाकी के एल्बम भी किया हो कंपनी से आई है फिल्मों में बहुत सारे गाने मेरे हिट हैं लेकिन जो मन की बात थी कि मुझे अपने चैनल के लिए काम करना है और वो बातें करनी है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी हैं तो उन्हीं में बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी जैसे अभी आ, एक गाना हम लोग चौदह फेबर को रिलीज करने वाले हैं बाबा भुले शाह बाबा फरीद जी की पोइट्री है कुछ मैंने लिखा है उसमें तो वो है फरीदा मिट्टी खुली मिट्टी उत मिट्टी डुल्ली मिट्टी हाथे मिट्टी रोवे अंत मिट्टी दिट्टी होवे वे फरीदा वह फरीदा तो ऐसा सूखी जैज़ में छह कंपोजिशन है सब अलग अलग डिफरेंट अरेंजमेंट गैर में लूज में और अपना इंडियन इमेंट रबाब है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए बहुत जल्दी आने वाली जनरेशन को कुछ नई चीज सुनने को मिलेंगी क्योंकि वो सदियों से चली आ रही हैं। जब आमद होती है एक आर्टिस्ट इतने सालों से लगा हुआ है ध्यान में और वो दुनिया में देख रहा है क्या गाने आ रहे हैं क्या म्यूजिक हो रहा है, है ना हाँ। उन सबको देख करके वो निराश भी हो जाता है क्योंकि हमने सुना है उस्तादों को और उस्तादों ने सदियों से हमें बहुत कुछ दिया और इस मुकाम पे आने के बाद कहीं कही ना कहीं हम म्यूजिक से खोते चले जा रहे हैं वेस्ट वाले अपना कल्चर छोड़ नहीं रहे हैं। हम अपने कल्चर को वेस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं और अपना कल्चर छोड़ रहे हैं तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब चैनल के लिए हम लोग अपना छह गाना बना रहे हैं जो सूखी जैज है और वो सूखी जैज क्या जैज जो है वो सूखी के आस है क्योंकि उसकी भी टेढ़ी चाल है और जो है वो मलंगियत है वो अपनी मलंगियत में विचारों को लेकर के विचार को बांटते हुए चलता है तो कुछ ऐसा मिश्रण है जो हम लोग अभी गाने कर रहे हैं शूट 15 से 20 जनवरी को को को बहुत जल्दी आने वाली जनरेशन एक नई चीज सुनने को मिलेगी ओके okay, ओके okay, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं तो ची एन जी ऐसे काम करते रहो ताकि लोगों को अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहें और जिस तरह से आपने जिक्र किया अपनी बातों में कि आप फिल्मों में काफी गाने गा चुके हैं तो कौन कौन से गाने हैं थोड़ा सा बताइए और एक हाथ जो गाना आपको अच्छा लगता है फिल्मों वाला आपने गाया हुआ वो गाने को थोड़ा सा मुकड़ैन अंतरा हमें सुनाइए मेरे जो पहली मूवी थी 2008 में आई थी अवेटनेस डे अवेटनेस डे में पहला गाना था मेरा वो बुल्ले शाह यार मेरे और उसके बाद में फिल्म आई देवडी देवडी में थी मेरा मेरा गाना था ओ परदेसी और उसके बाद गल मिठी मिठ्ठी बोल उसके बाद में वेकअप सिट का एक तारा एंड सोर इन द सिटी का साइबो एंड अभी बहुत बड़ा हंड्रेड ट्वेंटी नाइन मिलियन से ऊपर मेरा गाना हिट हुआ ये जवानी है दीवानी का कबीरा आप लोग सुन हो जी। और मौसम का मल्लोबल्ली ऐसे बहुत सारे गाने हैं और बस यही है कि मैं अपना काम जो है पोइट्री को देख करके लेता हूँ अगर फिलोसफी मुझे पसंद आ रही है तो मैं गाता हूँ जल्दी से नहीं तो मैं कोई भी गाना नहीं गाता हूँ क्योंकि जब तक पोइट्री नहीं पसंद आएगी मेरे को मैं गाना नहीं गाता हूँ तो मैं आपको आ, आ, सुना देता हूँ कबीरा सुना देता हूँ कबीरा बहुत बड़ा हिट है और जितने भी तमाम चाहने वाले सुन रहे हैं इस टाइम वो ध्यान से ये गाना सुने मेरा सोचने का नजरिया थोड़ा सा अलग होता है कि गाने को मैं किस रूप में देखता हूँ जैसे पोइट्री में टूटी चारपाई वही आज लोग बेड पे सोते हैं टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे जब मैं गाँव में था एक पेड़ के नीचे सोता था चारपाई के ऊपर में और ठंडी ठंडी हवा आती थी और मेरे शरीर को छूके जाती थी रास्ता देखे दूधों की मलाई वही आज मिलावट का जमाना है मिट्टी की सुराई वही आज फ्रिज का पानी पीते हैं रास्ता देखे रे कबीरा तो मैं अपने पोइट्री को इस रूप में जाकर के देखता हूं कि पोइट्री क्या कहती है फिर गाता हूं चार लाइन लगा सुना देता हूं आपको टूटी पाई वही, देखे दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रस्ता देख रे कबीरा मान जा रे फकी मान जा आजा तुझको पुकारे तेरी पर रे कबीरा मान जा रे फकीयून जा कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाय ओके बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि ये गीत और भी सुनना चाहिए हमें <laughs> तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक में हम यही कबीरा वाला गीत तो रहना साहब का गाया हुआ सुनेंगे आप सुने हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो कैसे तेरी खुदगर ना धूप चुने ना छाओ कैसे तेरी खुद वर्जी किसी ठोर टिके ना पाऊं कैसे तेरी खुद ना धूप चुने ना छाओ कैसे तेरी खुद वर्जी किसी टिके ना पा This love. री कैसी तेरी खुद कर तुझे प्रीत पुरानी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में तोची रैना जी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छे सूफी सिंगर हैं और बहुत ही अच्छे गाते भी हैं और इनकी एक अलग पहचान है जब तक इन्हें पोइट्री पसंद नहीं आती तब तक, तक ये हाँ नहीं करते हैं तो ये एक अपनी खूबी बना के रखे हुए हैं तो जिसके बारे में उन्होंने जिक्र भी किया आइए आगे बढ़ते हैं तोची रैना साहब आपका फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और जैसे कि हम लोग अपने जीवन की बात करें तो कभी खुशी कभी गम वाली बातें आती हैं तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा मुश्किल घड़ी कौन सी और क्यों थी मैं जिंदगी में कभी भी मुश्किल की घड़ी को महसूस नहीं किया हमेशा खुश रहा हूं और अपने रियाज के बारे में ज्यादा सोचा हूं ध्यान के बारे में ज्यादा सोचा हूं मेडिटेशन के बारे में ज्यादा सोचा हूँ फिलोसफी के बारे में ज्यादा सोचा हूँ फिटनेस फिजिकल के बारे में ज्यादा सोचा हूँ क्योंकि मैं ब्लैक बेल्ट भी हूँ मार्शल आर्ट में और इन सब चीजों को लेते हुए सिर्फ जिंदगी में एक चीज जो मैंने महसूस की और वो तकलीफ की घड़ी थी जब मेरी माँ को तो कैंसर हुआ 2005 में क्योंकि सारी जिंदगी में बाहर रहा और माँ के पास में रहा नहीं, नहीं। तो उस टाइम एक झटका लगा था मेरे को कि अब मेरा निकलने का टाइम आया है और मेरी माँ बीमार है तो उस टाइम मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में था और मैं चौबीस घंटे गायत्री मंत्र करता था कि कि शायद गायत्री मंत्र से मुझे सुकून मिलता है बहुत है बहुत ज्यादा ऐसा लगता बाईस जून को पहुंचा था और वो बाईस जून के बाद में जाते जाते ही माँ मुझे ब्लैसिंग देके गई पच्चीस जून को मुझे पहला ब्रथडेट मिला था माँ के बाद और वो फिल्म थी, वो जाते जाते माँ ने मुझे ब्लेसिंग दिया क्योंकि मेरे सारे भाई सीट मैं नहीं सेट और मेरी माँ टेंशन लेती थी कि मेरा ये बच्चा सेट नहीं है तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मेरे पास में है और हमेशा मुझे गाइड करती हैं वो वो जिंदगी में तकलीफ जो है वो आज तक है क्योंकि जब मेरी सेवा करने की बारी आई माता पिता की तो माँ चली गई यही दुख है और कोई तोची रहना जी बात ही अच्छी बात आपने याद कराया आशा करता हमारे सभी दोस्तों को भी कहीं कही ना कहीं हमारे जीवन से और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने करियर के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं और अपने परिवार के जो माता पिता है भाई बहन है उनसे बहुत कम हमारी बातचीत होती है और कई बार इस तरह की जो बात अभी जो तोची रहना से आपने अपना अनुभव सुनाया वो चीज़ें जो कहीं कही ना कहीं यादें बनी रहती है जीवन भर हम उन चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी जो एक भावना है आपके अंदर है और आप अभी फील करते हैं कि आपकी माँ हमेशा आपके साथ है और उनके जाने के बाद आपको जो ब्रेक मिला फिल्मों में गाने का फिल्म के लिए आपने गाना गाया तो मैं चाहूंगा कि माँ के लिए अगर रेडियो के माध्यम से आप कोई गाना उनको डेडिकेट करना चाहे तो कौन सा गाना माँ के लिए आप गाएंगे एक गाना है जिंदगी का सबसे करीब गाना जो है मेरा वो है साइबो शोर इन दिटी का क्योंकि 2010 में मैंने शादी की 2011 मार्च में मेरी बिटिया आने वाली थी और एक हफ्ता पहले ट्वेंटी मार्च को मेरी बिटिया जन्म ली और उसके एक हफ्ते पहले मुझे माँ ने दर्शन दिया मेरी वाइफ को भी दिया कि मैं आ रही हूँ और उसके दूसरे दिन मुझे गाना मिला था साइबो और इस गाने के अंदर में मेरी माँ का भी नाम है मनिए साहेब जी साहेब को और मेरी माँ का नाम था और 29 मार्च को दस बज के पैतीस मिनट बेटिया आई थी जिसका नाम साहिबो हैिया तो है। तो। है। को धीरे धीरे भाई साहेबो धीरे धीरे बैगाना दे धीरे धीरे अपना सा धीरे धीरे लाग रे साए बो है रे। ये गाना है और सुनेंगे जब तो, तो इसमें माँ का नाम दिखेगा आपको ड़े है साबू जी फिर भी बना ओके okay, तुचि रहना साहब बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया और याद किया और अपने माँ और अपने बेटिया को याद किया इस गाने में बहुत ही प्यारा सा कंपोजिशन आपने सुनाया अपनी तो चलिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मिलते रहेंगे इसी तरह की नई बातें आपसे करते रहेंगे और आज के शो में हमारे साथ जुड़े इसलिए फिर से रेडियो मधुबन का टीम और मेरी और से बहुत सारी शुक्रिया बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको आप इसी तरह अच्छा काम करते रहे आगे बढ़ते रहें और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए जो कार्यक्रम को इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे सबसे तो पहले यही बताऊंगा कि आने का जो म्यूजिक कंपोजर है वो सचिन जिगर है साइबो का और अपने चाहने वालों के लिए यही चीज बोलूंगा कि आपके पास 24 घंटे होते हैं इन 24 घंटे में आप अपने आप को कितना टाइम देते हो जब तक आप अपने आप को एक घंटा भी नहीं दोगे और उस एक घंटे के अंदर आप अपने पांच तत्वों को जानने की कोशिश करोगे तो आप मोटिवेट कैसे होंगे क्योंकि पांच तत्व जो है वो अग्नि जलवायु धरती आकाश है वो मेरे शरीर में कहाँ पे है वो मेरे शरीर में कहाँ पे है और उसको लेते वक्त आप देख रहे हैं कि वो घर तो बह रहा और जब तक आप उसको पहचानोगे नहीं आपको दुनियावी आंखें बहुत कुछ दिखाएंगी लेकिन अंदरूनी आत्मा जो है जो फर्स्ट आईज है वो आपको पूरा दिखाएगा तब आप मोटिवेट होगे, और मैं अपने चाहने वाले को यही बोलूंगा कि जिंदगी एक मिली है जो आप मिले ना मिले पर मिली है तो उसको जानने की खिलासा हर इंसान में होनी चाहिए <laughs> ताकि आपके माँ बाप ने आपको क्यों जन्म दिया वो आप जान सकें तोची रैना जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छा लग रहा होगा और लिस्नर सभी इस पर विचार करेंगे एक बार 24 घंटे में कुछ पल निकालिए और उस पांच तत्वों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए अपने साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और उस ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए चलिए बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद शुक्रिया तोची रैना साहब हमारे साथ विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू नमस्कार श्रोताओं आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे तब तक आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम्मा गणिसा सुनते रहो मस्कर चंदा रे चंदा रे धीरे से मुस्का नमस्ते मैं हूं हमसिका अयर और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन